श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें त्याग विश्वास तथा चरित्र बल ही धर्मलाभ के परिचायक हैं श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में से अनेक व्यक्तियों को भाव समाधि हो रही थी किंतु बहुत दिन तक आते जाते रहने पर भी हमारे एक मित्र को श्री गोपाल चंद्र घोष को किसी प्रकार भाव समाधि नहीं हुई यह देख एक दिन वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और आँखों में आंसू भर कर श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हो उन्होंने अपने हृदय के कष्ट को व्यक्त किया सुनकर श्री रामकृष्ण देव उनको समझाते हुए बोले वास्तव में तू बड़ा ही बुद्धिहीन है क्या तू ये समझता है कि वैसा होने पर सब कुछ हो जाता है क्या वही सबसे बड़ी वस्तु है ठीक ठीक त्याग तथा विश्वास उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद को प्रायः इस प्रकार के नहीं होते किंतु देखना, प्रगाढ़ की सहायता से साधक की जब सारी वासनाएं छीण होकर श्री भगवान के साथ अद्वैत भाव में अवस्थित होने का समय अ उपस्थित होता है तब किसी किसी के हृदय में कभी कभी पूर्व संस्कारवश मैं लोक कल्याण करूंगा तथा जिससे अनेक लोग सुखी बने वही करूंगा इस प्रकार के शुद्ध वासना का उदय होता है इस वासना के वशीभूत हो उस समय वह पूर्णतया अद्वैत भाव में अवस्थान नहीं कर पाता है उस उच्च भाव भूमि से कुछ नीचे आकर मैं तथा मेरा के राज्य में उसका पुनः आगमन होता है किंतु मैं भगवान का दास संतान या अंश हूँ इस प्रकार का श्री भगवान के साथ एक घनिष्ठ संबंध उसमें निरंतर बना रहता है उस मैं के द्वारा वह फिर सर्वदा काम कांचन की सेवा नहीं कर सकता वह मैं श्री भगवान को सार तत्व समझकर पुनः सांसारिक रूप प्रसादी के भोग के निमित्त लालायित नहीं होता रूप प्रसादी के जितने अंश उसके उद्देश्य या लक्ष्य को सहायक हैं उतने को ही वह अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करता रहता है उन विषयों को उसके साथ बस इतना ही संबंध है जो पहले बद्ध थे तथा तदनंतर साधना के द्वारा जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है एवं जो जीवन के अवशिष्ट भाग को किसी भी प्रकार के भगवत भाव में संलग्न रहकर कर व्यतीत कर रहे हैं वे ही जीवन मुक्त कहलाते हैं ईश्वर के साथ इस तरह के विशिष्ट संबंध को लेकर ही जिनका जन्म हुआ है तथा इस जन्म में साधारण मानवों के सदृश जो कभी भी बंधन ग्रस्त नहीं हुए हैं उन्हीं को शास्त्रों में आधिकारिक पुरुष ईश्वर कोटि या नित्य मुक्त आदि की संज्ञा दी गई है श्री गुरुदेव के श्रीमुख से हमने यह भी सुना है कि एक प्रकार के साधक और हैं जो अद्वैत भाव प्राप्त करने के पश्चात इस जन्म या दूसरे जन्म में लोक कल्याण साधना के निमित्त पुनः कभी संसार में वापस नहीं आए हैं उन्हीं को जीवकोटी कहा जाता है एवं वे ही संख्या में अधिक हैं। जो साधक परवोक्त प्रकार से अद्वैत भाव को प्राप्त करने के पश्चात लोक कल्याण साधन के निमित्त समाधि भूमि से नीचे उतर आते हैं उनके भीतर भी अखंड सच्चिदानंद रूप जगत कारण के साथ अद्वैत भाव की उपलब्धि का तारतम्य विद्यमान है किसी ने उस भाव सिंधु का दूर से दर्शन मात्र किया है किसी ने उससे कुछ आगे बढ़कर उसका स्पर्श किया है तथा किसी ने उस सिंधु के जल का थोड़ा बहुत पान किया है जैसे कि श्री राम कृष्णदेव कहा करते थे देवर्षि नारद दूर से उस सिंधु को देखकर ही लौट आए हैं श्री सुखदेव जी ने तीन बार उसका स्पर्श मात्र किया है और जगतगुरु शिव तीन घूट जल पीने के बाद शव बनकर पड़े हुए हैं इस अद्वैत भाव में अल्पकाल के लिए भी तन्मय होने का नाम ही निर्विकल्प समाधि है अद्वैत भाव की उपलब्धि में जिस प्रकार तारतम्य विद्यमान है ठीक उसी प्रकार निम्नतर के शांत निम्न वात्सल्यादि भाव अथवा जो भाव साधक को अद्वैत भाव की ओर ले जाते हैं उनकी उपलब्धि के भीतर भी तारतम्य विद्यमान है कोई उनमें से किसी एक की पूर्णतया उपलब्धि कर कितार्थ हो जाते हैं और किसी को उसके आभास मात्र का ही परिचय मिलता है इस प्रकार निम्नतर के भावों में से किसी एक की संपूर्ण उपलब्धि का ही योगशास्त्र में सविकल्प समाधि के नाम से निर्देश किया गया है चाहे उच्च स्तर का अद्वैत भाव हो अथवा निम्न स्तर का सविकल्प भाव सभी भाव में साधक के लिए अपूर्व शारीरिक परिवर्तन तथा अद्भुत दर्शनादि उपस्थित होते हैं उक्त प्रकार के शारीरिक विकार तथा अद्भुत दर्शनादि भिन्न भिन्न भिन व्यक्तियों के भीतर भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित होते हैं किसी किसी के लिए स्वल्प उपलब्धि मात्र से ही शारीरिक विकार तथा दर्शनादि होते हैं और किसी किसी के भीतर अत्यंत गहराई के साथ उन भावों की उपलब्धि होने पर भी शारीरिक विकार तथा दर्शनादि प्राय देखने को नहीं मिलते जैसे कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे छोटे से जलाशय में दो एक हाथियों के उतरते ही उसका जल उथल पुथल होकर उछलने लगता है किंतु बड़े सरोवर में अनेक हाथियों के उतरने पर भी जल पहले जैसा शांत बना रहता है इसलिए शारीरिक विकार तथा दर्शनादि ही भाव की गहराई के निश्चित लक्षण हो सो बात नहीं है भाव की गहराई को यदि नापना हो तो जैसा पहले कहा जा चुका है निष्ठा त्याग चरित्रबल विषय कामना का ह्रास आदि को देखकर ही उसका अनुमान किया जा सकता है भाव समाधि में कितनी शुद्धता अशुद्धता है वह केवल उसी कसौटी के पर कस कर देखा जा सकता है इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है अतः यह स्पष्ट है कि सब प्रकार की विषय वासनाओं को त्याग कर जिन्होंने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को प्राप्त किया है केवल उन्हीं के भीतर शांत दास्य सख्य वात्सल्य या मधुर इन भावों में से किसी भी भाव का यथार्थ सर्वांग संपूर्ण रूप दिखाई देना संभव है जो काम कांचन वासना लिप्त है उनमें नहीं काम कामांध व्यक्ति केवल कामना के आकर्षण का ही अनुभव करता रहता है कामगंध रहित मन के आवेग को वह कैसे जान सकता है